कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार प्रारंभ हुआ है इस वल्ली के द्वितीय मंत्र का मूल मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं भाष्य का विचार होना है तो यह बताया जा रहा है तृतीय वल्ली में विस्तार से कि कर्म तथा ज्ञान कैसे विपरीत फल वाले हैं द्वितीय वल्ली में संक्षेप में बताया गया था कि ये दोनों विपरीत फल वाले हैं इसी का विस्तार करने के लिए तृतीय वल्ली प्रारंभ हुई है तो इसलिए द्वितीय मंत्र में कर्म तथा मानस कर्म रूपी उपासना यह संसार फलक है और ब्रह्मज्ञान फलक हैं इसे कहा जा रहा है कि यह सेतु नाम तम ज्ञातुं चेतुं ज्ञात चेतु चकेम है प्रथम वाक्य यह बताता है कि कर्म उपासना संसार फलक है ईजान शब्द से कर्माधिकारी तथा सकाम उपासना अधिकारी को लिया जा रहा है और यह, यह सर्वनाम है प्रसिद्ध अर्थ का परामर्शक तो पूर्व में प्रसिद्ध जो नाचिकेत अग्नि है उसका परामर्शक है यह शब्द और उपास्य के रूप में प्रसिद्ध जो अपर ब्रह्म है पहले ओंकार उपासना के प्रसंग में कहा गया था एत देवा एतदेवा श्रेष्ठम एतवाबनम परम इत्यादि से परापर रूप है तो यह शब्द से उपास्य ब्रह्म को भी और अनुष्ठेय नाचकेत तो शब्द से उपलक्षित समस्त कर्मों को भी लेना है तो ये जो अनुष्ठेय अधिकारी विशेष के द्वारा ईजान शब्दित यजमानों के द्वारा अनुष्ठित कर्म है नाचिकेत तो शब्द से उपलक्षित कर। शास्त्रीय कर्म वह यजमानों के लिए यजमानों के उद्देश्य का प्रापक होने के तरह सेतु के तरह सेतु है और उपास्य ब्रह्म यह शब्द से जब लेते हैं तो वह भी उपासकों को उपास्य प्राप्ति कराने वाला होने से सेतु के तरह सेतु है तो यह इस सर्वनाम से गृहित कर्म तथा उपास्य ब्रह्म इन दोनों का परामर्शक तम शब्द का अध्यय करना है यद तदोर नित्य सम्बन्ध हो ताने एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम इस नियम से यह शब्द का नित्य सम्बन्धी जो तम है इसका इस वाक्य में प्रयोग न होने पर भी अध्ययर किया जाएगा और ज्ञातुम तथा चेतुम इन दो पदों का भी अध्यार करके सके मही के साथ प्रयोग किया जाएगा कि ईजाना नाम यह सेतु तम ज्ञातुं चेतुंच मही और अर्थ होगा कि जो जब यत शब्द से उपास्य ब्रह्म को लेते हैं उस समय तम शब्द परामर्शिक होगा उपास्य ब्रह्म का ज्ञातुम शब्द का अर्थ होगा उपासना उपासितुम सके मही का हम समर्थ हुए तो कर्माधिकारी तथा उपासना अधिकारी ईजान शब्दित ये बता रहे हैं कि जो उपास्य ब्रह्म है उसके उपासना करने में हम समर्थ हुए और चेतुम के साथ कर्मत्वन रूपे न जब तम शब्द कान्वय करते हैं तो उस समय यह शब्द से नाचिकेत अग्नि को लेना है नाचिकेत अग्नि से उपलक्षित कर्मों को इसलिए नाचिकेत अग्न नाचिकेतम अग्नि चेतुम यानी अनुष्ठातुम सके यह अर्थ निकलेगा कि जो नाचिकेत अग्नि उपास कर्मियों को कर्मी के उद्देश्य स्वर्ग का प्रापक होने के कारण सेतु के तरह सेतु है उस नाचिकेत अग्नि से उपलक्षित कर्म का अनुष्ठान करने में हम समर्थ हुए तो इसका अर्थ है कि कर्म तथा उपास्य ब्रह्म यह संसार अंतपाती अभ्युदय रूप फल की प्राप्ति का उपाय होने से सेतु के तरह सेतु है ईजान शब्दित प्रेय के अधिकारी के लिए तो प्रेय शब्दित है यहाँ पर कर्म उपासना उन्हीं को यह औरतम शब्द से लिया जा रहा है प्रेषब्दिक कर्म उपासना को और उनके अधिकारी हैं ईजान उनका उद्देश्य है संसाराति अभ्युदय और उसका प्रापक है कर्म तथा उपास्य ब्रह्म और यह इस प्रकार प्रथम वाक्य अर्थ भी हम लोग कल देख चुके हैं द्वितीय वाक्य है अक्षरम ब्रह्म यत्म अभयम पारम् पारम आ, सके में उसके साथ अन्वय होगा अभयम तिथिशताम पारम् नाचिकेतम सके मही तो इसमें नाचिकेतम इसका अन्वय तो केवल जब ज्ञातुं चेतुम पहले वाक्य के साथ है नाचिकेत नहीं है ना। और इस समय तो केवल यत अक्षरम परम ब्रह्म अभयम् तत् ज्ञातम सके मई और पारम तिथिर सताम का श्रेय के अधिकारी मुमुक्षुगण मोक्ष चाहने वाले मुक्त होना चाहते हैं जो उन्हें कहा जाता है यहाँ पारम तिथिर सताम शब्द से तो पारम तिथि शताम का हुआ मुमुक्षुओं का भी सेतु के तरह सेतु है वो कौन है ब्रह्मा। वो कौन सा ब्रह्म गेय ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म ही मुमुक्षुओं को मोक्ष दिलाता है यानी स्वयं की प्राप्ति कराता है य ब्रह्म की प्राप्ति है अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञेय ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति स्वयं ज्ञे ब्रह्म ही करता है जब तत्त्वमशारी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि इस प्रमा के वृत्ति के अंदर अभिव्यक्त होता है मैं के रूप में शेष शात्मा विवृणुते तनु स्वाम से बताया गया था ना तो वह तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य है वो है परम ब्रह्मा और वह अविद्या को निवृत्त करता है जो सामान्य चैतन्य है वह अविद्या को सत्ता सत्तास्पूर्ति देता है और वही तत्वशादी वाक्य में अभिव्यक्त हो करके अविद्या का निवर्तक बन जाता है जो अविद्या को सत्ता सत्तास्फूर्ति दे रहा है अविद्या तथा तो अविद्यक संसार को वही अविद्या तथा अविद्यक संसार का निवर्तक बन जाता है तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति का आलम्बन मन करके इसलिए त्रिशंकु ऋषि ने कहा अहम वृक्ष से रेरिवा तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मा, ब्रह्मास्मि वृत्ति का आलम्बन भूत जो मैं हूँ वो अहम अर्थ हैं अहम वृक्ष से रेरिवा में अहम का अर्थ है, है। तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का आलम्बन आलंबन भूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वो वास्तविक अहम अर्थ है ज्ञानी की दृष्टि में और ओ जो मैं हूं अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति का आलम्बन भूत मेरा वास्तविक स्वरूप वह वृक्ष से रेरीवा रेरीवा शब्द का अर्थ है उच्छेदक उखाड़ करके फेंकने वाला बाधित करने वाला तो संसार वृक्ष का उच्छेदक उसका जो मूल है अविद्या उस अविद्या को उखाड़ने वाला वो दूसरा कोई नहीं मही हूं <laughs> वो तो संपो संपोषक होगा सामान्य चैतन्य लेकिन जो है अहम वृक्ष शरीरि वे मंत्र आया है शिक्षावल्ली में वहाँ भास्कर भगवान ने उच्छेद अर्थ किया इसलिए उच्छेद अर्थ है तो ये उच्छेद तो मैं इस संसार वृक्ष का उच्छेदक हूं ऐसे त्रिशंकु ऋषि कह रहे हैं ब्रह्मबोध होने पर इसलिए यहां पर भी ये जो अक्षरम ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है वही पारम तिथिर शताम शब्दित मुमुक्षों के बंधन का उच्छेदक है बंधन है समूल अध्यास यही संसार है और इसका उच्छेद करता है अक्षरम ब्रह्म यद परम शब्द से कहा गया ब्रह्म इसलिए लेकिन वो कैसा सामान्य ब्रह्म नहीं ज्ञात ब्रह्म अज्ञात ब्रह्म संसार वृक्ष का संपोषक है और ज्ञात ब्रह्म संसार वृक्ष का उच्छेदक है तो इसके लिए कहा गया ज्ञात सके मही तो जो ज्ञात ब्रह्म है उस यम ब्रह्म अक्षरम शब्द शब्द उसको हम जानने में समर्थ हुए ये तद ज्ञातुम सके मही के साथ अन्वय करना अरे ब्रह्म कैसा है अभय है क्या मतलब भय का हेतु जो द्वैत है द्वितीय द्वय भयम के अनुसार उससे रहित है अद्वितीय है तो अद्वितीय प्रत्येक अभिन्न सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में हम समर्थ हुए जिस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हुए वह ब्रह्म पारम सताम सेतु इव सेतु। वह सेतु के तरह सेतु है मुमुक्षुंग का जो उद्देश्य है मोक्ष उसकी प्राप्ति में साधन है प्रापक है उसका अविद्या का निवर्तक बनकर के ब्रह्म का प्रापक बन जाता है तो इस प्रकार यहां ज्ञान अविद्या का निवर्तक है तो श्रेय शब्द तो ज्ञान के अधिकारियों को यहाँ पर बताया गया पारम तिथिर शाम शब्द से और प्रेय शब्दित तो अनुष्ठेय साधन के अधिकारियों को बताया गया ईजान शब्द से और यह तथा यत यब्द से श्रेय प्रेय को बताया गया यत शब्द से श्रेय को श्रेय के विषय ब्रह्म को और यह शब्द से प्रेय का विषय उपास्य ब्रह्म तथा प्रेय जो कर्म दोनों को कहा गया और वे प्रापक हैं इसलिए सेतु के तरह सेतु हैं इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में यह सेतु सेतु तो जो सेतु के तरह सेतु है क्या मतलब सेतु के गुण से संपन्न है सेतु शब्द का गौण प्रयोग है सेतु लौकिक सेतुगत गुण को देखकर के श्रेय प्रेम में सेतुत्व तो का प्रयोग किया जा रहा है जैसे किसी बालक में सूरतवादी गुणों को देखकर के सिंह शब्द का प्रयोग किया जाता सिंह मानव कौन प्रयोग है सिंह शब्द के मुख्यार्थ गत गुण विशेष का दर्शन मानव विशेष में होने पर उसे सिंह कहा जाता ऐसे ही जो सेतु शब्द लौकिक सेतु शब्द का मुख्यार्थ है वो होता है नदी आदि के इस पार विद्यमान व्यक्ति को नदी के उस पार जो उसका गंतव्य है उसके प्राप्ति में सहायक सहयोगी तो ये लौकिक सेतु शब्द का मुख्यार्थभूत जो आदि है उसका गुण और वह गुण श्रेय प्रे में विद्यमान है इसलिए यहां पर श्रेय प्रे को भी श्रेय और प्रे भी अपने अपने अधिकारी के उद्देश्य के प्रापक होने से लौकिक सेतु के तरह सेतु हैं इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा गया कि यह सेतु ईव से जाना नाम यानी यजमान नाम कर्मी नाम जो कर्मियों के को सेतु के तरह सेतु का कार्य करते हैं कार्य करता है जो कौन नाचिकेत अग्नि यह शब्द से नाचकेत अग्नि को ले रहा है क्यों तो कहते हैं दुख संतरनाथत्वात तो, तो दुख से पार कराने वाला जो मृत्युलोक में जरा का और मृत्यु का दुख होता है कोई निश्चित नहीं है कि कब मृत्यु आ जाए यहाँ पर और वृद्धावस्था का दुख तो ही है और ये दोनों दुख नहीं होते स्वर्ग में ऐसा द्वितीय वर में नचिकेता ने द्वितीय मांगते मांगने से पहले कहा न्वन्न जरा या भी भेदी तो जहां पर तुम शब्दी तो मृत्यु का काल का सहसा प्रवेश नहीं होता और निर्जर रहते हैं स्वर्ग लोक में देवताओं को निर्जर कहा जाता है उनकी जरा अवस्था नहीं होती तीन ही अवस्थाएं होती हैं इसलिए उन्हें ओ जरा से होने वाला जो दुख है वो नहीं होता निर्जर है तो ये जो जरा जनित तो दुख तथा तो अचानक मृत्यु का भय ये वहां नहीं है स्वर्ग में पहुंचने के बाद तो स्वर्गवासी बनाता है चिकेत अग्नि यानी कर्म शास्त्रविद कर्म तो शास्त्रविद कर्म स्वर्ग का प्रापक होने से दुख संतरण का हेतु है जैसे नदी के संतरण का हेतु बन जाता है लौकिक पुल वैसा ये कर्म भी इसलिए इसे हेतु कहा जा रहा है कि सुन दुख संतरण संतरणार्थत्वात नाचिकेतो अग्नि नाचकेत अग्नि सेतु के तरह सेतु है तम वयम ज्ञातुन चेतुच सके महीने शक्नुवंत और नाचकेत अग्नि उपलक्षण है उपास्य ब्रह्म का इसलिए ये समझना कि तम जब उपास्य ब्रह्म को लेंगे तम शब्द से तो तम ज्ञातुम यानि उपासितुम सके मही अने शक्नुवंत हम समर्थ हुए उपासना कर पाए और तम चेतुम सके मही उस समय तम शब्द का अर्थ है नाचिकेत अग्नि उसका भी अनुष्ठान करने में हम समर्थ हुए आगे है किंच अभय भयशून्यम संसार संसारस्य पारम तिथि सता तो जो भयशून्य संसार का पार है यानी मोक्ष है मोक्ष में कोई भय नहीं है स्वर्ग में तो उस समय के लिए जरा तथा मृत्यु का भय निवृत्त होता है लेकिन हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु का भय स्वर्ग में पहुंचने पर भी निवृत्त नहीं होता उसके लिए तो आवश्यकता है मोक्ष की चतुर्थ पुरुषार्थ की इसलिए चतुर्थ पुरुषार्थ है भय शून्यम सर्वथा भय वर्जित तो और कैसा है तो पारम यानी संसारस्य पारम संसार सागर का दूसरा छोर तिथिर सताम यानी प्राप्त करना चाहते हैं जो तो तुम इच्छताम ब्रह्म तो मुमुक्षु भी ब्रह्म माने जाते हैं ना ज्ञान की सात भूमिकाओं में प्रथम भूमिका है मुमुक्षा वो तो मुमुक्षा भी जिसके अंदर आई उसे भी शास्त्र में ज्ञानी कहा जाता है गीता में तेरहवें अध्याय में अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यहाँ तक के बीस साधनों में से जिन जिन साधनों का से संपन्न हो रहा उन उन साधनों को भी ज्ञान ही कहा गया उस ज्ञान की साधन भूमिका है तीन और फिर इसलिए यहां पर कहते हैं कि ब्रह्म विदाम पारम तिथिर शताम का अर्थ है मुमुक्षु और मुमुक्षु को भी भगवान भाष्यकार ब्रह्मवित कह रहे हैं वे भी ब्रह्मज्ञानी हैं, भावी वृत्ति को लेकर के जैसे भात पक रहा करता है वो तो पकने के बाद भात होता है शुरू में तो चावल होता है लेकिन भावी वृत्ति को लेकर के भात शब्द का प्रयोग किया जाता है ऐसे जिसे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने का निमंत्रण दे दिया नियुक्ति हो गई तो उसे भी अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ तो भी प्रधानमंत्री कहता हैं होने वाला ऐसे ब्रह्म ज्ञान की सात भूमिका में से प्रथम भूमिका रूढ़ हो गया तो उसे निश्चित ही ब्रह्म ज्ञान होना है वो सत्वापत्ति में वो पहुँचेगा ही इधर उधर जाएगा ही नहीं जैसे नचिकेता को भटकाने का प्रयास यमराज जी ने किया लेकिन यमराज जी उसमें सफल नहीं हुए क्योंकि नचिकेता ज्ञान की प्रथम भूमिका में ठीक से आरूढ़ है योगारूढ़ होने के कारण वह यम राज्य के द्वारा प्रदर्शित प्रलोभनों से प्रलोभित नहीं हुआ वो माना जाता है पारम तिथिर सताम शब्द से ग्राह्य मैत्री है नचिकेता है ऐसे लोग यहां पारम तिथिर शताम शब्द से ग्राह्य है तो वे ब्रह्मविथ हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान होना ही है <coughs> इसलिए यमराज जी ने भी नचिकेता को कहा याम तुम आप प्राप्त प्राप्त जो कि प्राप्त बताया नहीं था भी। हाँ कि तुमने प्राप्त किया का मतलब प्राप्त करने ही वाले हो निश्चित हो गया तो ब्रह्म विदाम पारम की तिर शताम का अर्थ है यम आश्रयम जो परम आश्रय है वो कौन है तो अक्षरम यानी आत्माख्यम जो अक्षर ब्राह्मण में गार्गी को याज्ञवल्के जी ने बताया हुआ अक्षर है वह अक्षर यहाँ पर अक्षर शब्द से लेना मुंडक उपनिषद में जो अक्षर पुरुष है वह अक्षर यहाँ पर अक्षर शब्द का अर्थ है गीता का जो अक्षर पुरुष है वह अक्षर पुरुष नहीं गीता का अक्षर पुरुष तो माया है कुटस्थ हैं माया है और मुंडक उपनिषद का अक्षर पुरुष वो है यक्षरा परतः परम वहाँ पर भी एक अक्षर है माया के लिए वो परात अक्षरात शब्द से कहा गया और उससे भी जो पर है तो अक्षर परम वो है आत्माख्य अक्षर वो है ब्रह्म तच्चा सके मही या ने और उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हुए तो परापरे परे ब्रह्मणी कर्म ब्रह्म विद आश्रये इसका अवतरण है टीका में इस अवतरण को देखिए पूर्व यद्यपि ब्रह्मविवादी संभवती प्रभाति सयात तथापि तथापिधुनिक्ञा संभवती इति योग्यता अस्ति इति अभिप्रेत्य तात्पर्य आह इति परापरती हैं जो पुरौ पुरौ हुए पूर्वाचार्यू पूर्व उनमें तो पूर्व में हुए अधिकारी में अहम संभव था और आदि शब्द से उपासना उपासकत्व संभव था लेकिन कहते हैं ऐसा क्यों तो कहते हैं प्रभाति प्रभातिशया उनके अंदर प्रभा विशेष होने से प्रज्ञा विशेष होने से लेकिन वर्तमान में अल्प प्रज्ञा लोग हैं प्र, प्रज्ञा विशेष नहीं हैं इसलिए वर्तमान आ, जो लोग हैं आधुनिक कार्य है वर्तमान इनमें ब्रह्मवित्वादि संभव नहीं है क्यों नहीं संभव है तो कहते हैं अल्प प्रज्ञा नाम वे अल्प प्रज्ञ है ये तो गर्भ विशेषण है इस प्रकार की शंका हुई तो कहते हैं किसी भी काल में क्यों न हो जीव में मानव शरीरधारी जीव में ब्रह्म को जानने की योग्यता है चेतन ही न समझ सकता है तो ये कहते हैं कि चेतनत्वात् स्वाभाविकी ज्ञातृत्व योग्यता अस्ति। पहले शास्त्राधिकारी मनुष्य जैसे चेतन थे ऐसे आज के मनुष्य भी चेतन हैं। तो चैतन्य रूप समानता होने के कारण उनके अंदर स्वाभाविकी ज्ञातृत्व योग्यता है हाँ उसके सहयोगी साधन की न्यूनता हो सकती है लेकिन अर्हता है उस अर्हता को अभिव्यक्त करना मनुष्य का काम है इस युग का भी कोई कोई मनुष्य जब अपनी उस अर्हता को अभिव्यक्त करता है अपने अंदर विद्यमान स्वाभाविकी ज्ञान शक्ति को प्रकट करता है तो ब्रह्मविवादी उसमें भी संभव है इस अभिप्राय से भष्कर टीकाकार ने लिखा कि चेतनवाद स्वाभाव स्वाभाविकी ज्ञातृत्व्यता तो अस्त यानी अपि। स्वाभाविकी अस्ति। इति स्वाभा तो अभिप्रेत्य तात्पर्य आह इस अभिप्राय से तात्पर्य बताते हैं कि परापरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्म विद इति वे वेदित्य तो कर्मवित तो यानी कर्मी और ब्रह्मवित तो या आश्रय शब्द विषय करिए तो कर्म विषय कर्म से लेंगे मानस जो वृत्ति अपर ब्रह्म कि उपासना रूपा स्वयं के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाली उपास्य ब्रह्म आल, आ, को आलम्बन करने वाली वृत्ति और उसका आलम्बन अपर ब्रह्म बनता है और ब्रह्मविद शब्द से लीजिए ज्ञानी और उसका आश्रय यानी आलम्बन पर ब्रह्म बनता है इसलिए परापरे ब्रह्मणी कर्म ब्रह्मविद आश्रये वेदिते तो कर्मी तथा ज्ञानी ईजान हाँ, तथा पारम तिथिता शब्द से ग्राह्य श्रेय अधिकारी तथा प्रेय अधिकारी के आलंबन ये परापर ब्रह्म है आश्रय है ये तयोरव ही उपन्यास कृत ऋतम पिबंतो इति और इन्हीं दोनों का ऋतम पिबंतों यहां पर प्राप्त गंतव्य ब्रह्म के रूप में आत्मा के रूप में निर्देश किया गया है एक तो रीतपान करता है और दूसरा वो परापर ब्रह्म है बंतों में जो दो चेतन बताए गए हैं उसमें से एक चेतन तो प्रसिद्ध है और दूसरा चेतन कौन है तो परापर ब्रह्म ये कहा गया आगे हैं तीसरा मंत्र तीसरे मंत्र का उत्तरण भाष्य है तत्र त्र य संसारी विद्या विद्योरधि मोक्षगमनाय संसार तुभयमने साधन रथ कल्य भाष्यम तो तत्र ये जो दो आत्मा बताए गए हैं संसारी असंसारी प्रथम मंत्र में छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति इसमें छाया और आतपे के तरह बताए थे न दो एक संसारी दूसरा असंसारी तो तत्र शब्द से लीजिए संसारी असंसारी दो आत्माओं में से जो प्रथम आत्मा है वो कौन है संसारी उपाधिकृत जीव इसलिए तत्र यह उपाधिकृत है संसारी जीवात्मा और वही यमराज्य के द्वारा बताए गए जो दो साधन हैं श्रेय प्रे इसके अधिकार इसका अधिकारी है श्रेय का भी प्रे का भी है तो इसलिए कहते विद्या विद्या और अधिकृत विद्या है श्रेय अविद्या है प्रे इन दोनों का दोनों में अधिकृत यानी ज्ञान कर्म का अधिकारी और ये ज्ञान और कर्म रूप साधन किस लिए हैं तो मोक्ष गमनाय संसारमनाय च तो मोक्ष के लिए जो है ज्ञान और संसार के लिए कर्म तदुभयमने साधनो रथः कल तो तदुभयनने तो तस्या ने अधिकारीण वो जो अधिकारी हैं मोक्ष अधिकारी और संसार अधिकारी तो उसे मोक्ष प्राप्त के ओर जाना है तो भी और संसार के ओर जाना है तो भी जरूरत है रथ की वाहन की इसलिए कहते तस्वात्म मोक्षाधिकारीण और संसार अधिकारीण तद तथा संसार के प्रति गमन के लिए साधनभूत रथ की कल्पना श्रुति करती है रथ कल्पित तो दो मंत्रों में रथ रूपक की कल्पना की जा रही है तीन चार बुद्धि अच्छा आत्मा रथिन विधि शरीरम रथमेव तू बुद्धि तु सारथिम विधि मन प्रग्रह तो आत्माथीन विद्धि इसमें आत्मा शब्द से लेना है ऋतु पिबंत सुकृतस्य लोके में बताया गया जो करता ऋतपानकर्ता भोक्तात्मा वो है जीव तो आत्मा शब्द से जीवात्मा को ले रथी के तरह रथी है रथी कहते हैं रथ स्वामी को तो जीवात्मा है रथी मोक्ष तथा संसार की यात्रा पर निकला हुआ रथी हैं रथ पर आरूढ़ होकर के सारथी को अपने गंतव्य के ओर रथ को ले जाने के लिए आज्ञा देता है सारथी जिधर रथी आज्ञा देता है उधर रथ को दौड़ाता है घोड़ों के माध्यम से इसलिए रथी ही है रथ स्वामी जीवात्मा ऐसा समझो और रथी जीवात्मा है तो रथ कौन है कहते तो जो शरीर है तो शरीरम रथ मेव ये शरीर रथ के तरह रथ है वाहन है ये शरीर ही शरीर आरूढ़ जीवात्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है संसार को चाहने वाले जीवात्मा रूपी रथी को यह शरीर रूपी रथ संसार रूपी गंतव्य के ओर ले जाता है और मोक्ष चाहने वाले जीवात्मा रूपी रथी को यह शरीर रूपी रथ मुमुक्षु को ले जाता है मोक्ष के ओर इसलिए शरीर को माना जाता है रथ के तरह रथ ये वाहन है तो रथ तो वाहन है उसको सार चलाने वाला जिधर चला ले उधर चला जाएगा गाड़ी को ड्राइवर जिस ओर ले जाना चाहेगा उस तरफ गाड़ी जाएगी चालक ऐसे शरीरूपी रथ को चलाने वाला सारथी रथी का जिधर इस रथ को ले जाना चाहेगा उधर रथ जाएगा तो सारथी कौन है तो कहते बुद्धिन् तु सारथिम विद्धि तो ये जीवात्मा रूपी रथी की जीवात्मा रूपी रथी के रथ को चलाने वाली सारथी है बुद्धि तो सारथी जो लौकिक रथ को चलाता है तो रथ को खींचने वाले घोड़े होते हैं और घोड़े से संलग्न जो लगाम होता है वह सारथी के हाथ में होता है ऐसे यहां लगाम की तरह लगाम कौन है तो कहते हैं प्रग्रह में प्रग्रह शब्द का अर्थ है लगाम ये मन जो है लगाम के तरह लगाम है बुद्धि रूपी सारथी तथा घोड़े इन दोनों का आपस में संबंध जोड़ने वाला औरत रथ है आस, क्या नाम मन है प्रग्रह चौथे मंत्र को भी पढ़ा जाए तो पूरी रथ कल्पना हो जाएगी भाष्य को देखता है इंद्रिया तो हयान आहुर्ष गोचरा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेहुर्मनीषि तो इंद्रियाणि हयानि आहु को आहु का करता है रथ कल्पना कुशला रथ रूपक की कल्पना में कुशल जो शिष्ट लोग हैं वे इंद्रियों को शरीर रूपी रथ को खींचने वाले घोड़ों के तरह घोड़े कहते हैं हाय है कहा जाता है घोड़ों को तो इंद्रिय शरीरूपी रथ को खींचने वाले होने के कारण घोड़े के तरह घोड़े हैं ऐसा रथ रूपक की कल्पना में कुशल विद्वान लोग कहते हैं और तेसु यानी इंद्रियशु तो घोड़े रथ को खींचाएंगे तो उसके लिए फिर घोड़ों को चलने के लिए मार्ग चाहिए ना तो मार्ग क्या है कहते हैं विषयान तेसु गोचरान गोचर शब्द का अर्थ है मार्ग विधि पद का पूर्व मंत्र से यहाँ पर अनुवर्तन लाना या आहू ये क्रियापद यहाँ ही है तेसु विषयान गोचरान आहू ऐसा कर तो शिष्ट लोग कहते हैं कि शरीर रूपी रथ को खींचने वाले घोड़ों को जिस मार्ग पर चलना है वे मार्ग के तरह मार्ग हैं रूपादि विषय है। रूपादि विषय मार्ग के तरह मार्ग है सड़क है तो इस प्रकार यहां पर छह बातें बताई गई हैं रथ रूपक की कल्पना करते समय एक तो रथी दूसरा रथ तीसरा सारथी चौथा लगाम पांचवे घोड़े और मार्ग छठवे छठवा मार्ग है ये जो जीवात्मा है इसे रितपान करता बताया गया ना न करता ने भोक्ता तो इसमें भोक्तृत्व यदि स्वाभाविक होगा तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति फिर नहीं हो सकती वो मुक्त नहीं हो सकता भोक्तृत्व ये बंधन यदि वास्तविक होगा स्वाभाविक होगा तो इसलिए स्त्रुति कहती हैं भोक्तृत्व औपाधिक हैं स्फटिक में प्रतीयमान लालिमा के तरह जीवात्मा में भोक्तृत्व आरोपित हैं उपाधि के संबंध से हैं स्फटिक में लालिमा जैसे जपा कुसुम रूपी उपाधि के संसर्ग से हैं आरोपित हैं ऐसे भोक्तृत्व जीवात्मा में कार्यक्रम संघात रूपी उपाधि के संसर्ग से हैं संबंध से हैं अरे कार्यक्रम संघात रूपी उपाधि से ये वह इस समय भी विविक्त हैं वस्तुतः तो उसका कोई संसर्ग नहीं है लेकिन आविद्यक संसर्ग जब तक अपना इस कार्यक्रम संगात्र रूप उपाधि के साथ मान बैठता है तब तक उसमें भोक्तृत्व रहता है इसे चौथे मंत्र के उत्तरार्ध में कहा कहा जा रहा है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मिषिन मनीषिन यानि विवेकिन प्रकृति पुरुष का ठीक ठीक विवेक जिन्हें हैं वे मनीषी लोग कहते हैं कि आत्मा भोगता है लेकिन स्वत नहीं जब आत्मेंद्रिय मनोयुक्त हो जाता है वो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त में आत्मा इंद्रिय और मन इन तीनों का दो समास है आत्मा चंद्रिया च मन मनः मनासी आत्मींद्रीय मनासी और आत्मींद्रिय मनोभ युक्त यानी संयुक्त आत्मींद्रियमो युक्त ये तृतीय समास। इसे कहा जाता है द्वंद्व गर्भ तृतीय तत्पुरुष हाँ तो आत्मा इंद्र आत्म इंद्रिय मनोयुक्त में आत्मा इंद्रिय मन इन तीन पदों का पहले द्वंद्व समास हुआ और द्वंद्व समास का जो पूर्व पद है आत्मा उसका अर्थ है शरीर इसलिए आत्मा यानी शरीर जिसे कार्य कहा जाता है और इंद्रिय और मन का अर्थ है कर्ण यानी सूक्ष्म शरीर तो कार्य करण इंद्रिय मन से करण को लिया गया और आत्मा शब्द से शरीर को लिया गया शरीर यानी कार्य इसलिए आत्म आत्मेन्द्रिय मन का अर्थ निकलेगा कार्यकरण संघात और युक्त का अर्थ है संयुक्त यानी उनसे तादात्म्य अपना यहाँ संयोग है संबंध क्या संबंध लेना तादात्म्य संबंध अविद्यक तादात्म्य संबंध तो शरीर इंद्रिय मन के साथ जीव का जब अविद्यक तादात्म्य संबंध होता है तो उसे कहा जाता है आत्मेंद्रिय मनोयुक्त और मनीषी लोग विवेकी लोग उस समय उसे भोक्ता कहते हैं कि वो भोक्ता है तो जीवात्मा स्वतः भोक्ता नहीं है स्वतः तो अभोक्ता ही है शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्मापन्न हो जाता है तो भोक्ता कहलाता है करता कहलाता है इसलिए गीता ने कहा पुरुषः प्रकृतिस्थो स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान प्रकृतिज गुण है सुख दुख मोह और इन सुख दुख मोह को भोगता है यानी अनुभव करता है मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं मूढ़ हूं ऐसा अनुभव करना ही प्रकृतिज गुणों को भोगना है और ये भोग कब होता है आत्मा को तो कहते हैं जब वह होता है यहां पर आत्मा इंद्रिय मन शब्द से जिसको कहा जा रहा है उसी को गीता में प्रकृति शब्द से कहा है प्रकृति यानी शरीर इंद्रिय मन अंगूठी भी सोना है सोने से बनी हुई होने के कारण ऐसे प्रकृति से ही बना है शरीर प्रकृति से ही बने हैं इंद्रिया प्रकृति से ही बना है मन इसलिए ये भी प्रकृति है सोने से बनी हुई अंगूठी जैसे सोना है प्रकृति से बना हुआ शरीर इंद्रिय मन भी प्रकृति है इसलिए प्रक, और प्रकृतिस्थ का अर्थ है प्रकृति में तादात्म्य करने वाला वो प्रकृतिस्थ कहलाएगा प्रकृति में स्थित प्रकृति को अपना स्वरूप समझने वाला वो है प्रकृति स्थ या कार्य करण संघातस्थ और यहाँ पर भी उपनिषद आत्मेंद्रिय मनो मनोयुक्तम शब्द से शरीर इंद्रिय और मन के साथ तादात्म्य तादात्म्यपन्न जो है उसी को कह, कह, कह रही है उपनिषद आत्मेंद्रिय मनो मनोयुक्तम शब्द से इसलिए गीता में प्रकृतिस्थ कहा जाना और यहाँ पर आत्मेंद्रिय मनो मनोयुक्तम कहना ये दो शब्द हैं लेकिन दोनों का अर्थ एक है से पानी और जल ये अलग अलग दो शब्द हैं और इनका अर्थ एक है ऐसे गीता में प्रकृति स्थ शब और कठोपनिषद में आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम शब्द ये दोनों शब्द अलग अलग हैं लेकिन दोनों का अर्थ एक है कार्यक्रम संघात तादात्म्यपन्न न जीव वो भोक्ता है पुरुष प्रकृति स्तो ही प्रकृति जान गुणान तो आत्मा में स्वतः भोक्तृत्व नहीं है यदि कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान न करे तो वो अभोक्ता ही है और कार्यक्रम संगात में तादात में अभिमान करने से भुगतान बन जाता ऐसा मनीषी लोगों का कथन है मनीषी नह आहु दोनों मंत्रों के भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं